मान शंका समाधान की कक्षा शंकाएं, जिज्ञासाएं, वही व्यक्ति करता है जो पढ़े हुए और सुने हुए के ऊपर विचार करता है जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है प्रवचन सुनता है और उसके ऊपर मनन चिंतन करता है शंकाएं उभरती हैं और उन शंकाओं का निवारण करने के लिए या तो स्वयं और अधिक अध्ययन करता है अथवा विद्वानों के पास जाकर के उन शंकाओं का निवारण करता है जिज्ञासाएं शंकाएं व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाती हैं ज्ञान में वृद्धि करती हैं। दो लोग शंकाए नहीं करते जो लोग पूर्ण हो चुके हैं एक वो शंका नहीं करता और एक निपट मूर्ख है न समझ है वो भी शंका नहीं करता शंकाए प्रायः बीच वाले व्यक्तियों के अंदर उत्पन्न होती हैं। और वो शंका हमारे ज्ञान के विस्तार में सहायक होती हैं। आप लोगों ने पर्चियों के माध्यम से शंकाएं पूछी हैं जितना मेरा सामर्थ्य है जितना मेरा ज्ञान है, है उसके आधार पर मैं आपको उत्तर देता चला जाऊंगा मैं गारंटी नहीं लेता कि मेरे उत्तरों से आप संतुष्ट हो जाएंगे अथवा मैं संतुष्ट कर दूंगा जैसा मेरा स्वाध्याय है और ऋषियों के सिद्धांत जाने हैं उसके आधार पर आपके बीच में उत्तर बोलता जाऊंगा पूछा है मन और इंद्रियों को कैसे जीता जा सकता है बहुत समय मैंने खराब किया है जब व्यक्ति किसी कार्य के परिणाम को जान लेता है परिणाम का निश्चय हो जाता है अच्छा कार्य करता है तो परिणाम का निश्चय हो गया कि परिणाम अच्छा ही मिलेगा अच्छा ही निकलेगा उस कार्य में उत्साह बढ़ता है और जब ये देखा कि बुरा कार्य है और इसका परिणाम गलत ही होना है गलत होना है तो उस कार्य से बचेगा आपने पूछा कि मन इंद्रियों को जीतने कर, कैसे जीता जा सकता है करंट का प्रवाह किसी तार में है विद्युत का प्रवाह है और कोई हमें जबरदस्ती हाथ पकड़ करके उसको छुआ तो हम छूते हैं या पीछे हटाते हैं पीछे धकेलते हैं वो जबरदस्ती करता है हम विपरीत दिशा में जोर लगाते हैं क्यों जोर लगाते हैं क्योंकि हमें उसके परिणाम का निश्चय है छूते ही परिणाम क्या निकलेगा हमने तार पकड़ा तो उसका परिणाम क्या निकलना है उस परिणाम का पक्का निश्चय हमें हो गया कि भोगना पड़ेगा दुख आएगा ऐसे ही जब हम मन इंद्रियों से विषयों का आनंद लेते हैं अधर्म पूर्वक अन्याय पूर्वक मन इंद्रियों को विषयों में लगाते हैं तो उसका परिणाम निश्चित रूप से गलत ही निकलेगा हाँ धर्म पूर्वक मन इंद्रियों को विषयों में लगाया जा सकता है धर्म पूर्वक विद्या पूर्वक यदि हम विषयों का उपभोग करते हैं वो उपभोग हमारी उन्नति के लिए होगा अधर्म पूर्वक और अन्याय पूर्वक यदि हम मन इंद्रियों से विषयों का भोग करते हैं तो वो हमारे पतन का कारण बनेगा तो एक उपाय तो ये है कि यदि हमें परिणाम का निश्चय हो जाता है कि ये हम भोग रहे हैं तो इसका गलत परिणाम निकलेगा दूसरा मन इंद्रियों को जीतने का उपाय है ज्ञान हम ये देखें कि ये मन इंद्रिया कैसे बनी है कहाँ कहाँ इनकी प्रवृत्ति है और अपने संस्कारों का एक एक संस्कारों को उखाड़ उखाड़ करके देखें कि मेरे देखने के अधिक संस्कार हैं, चखने के अधिक संस्कार हैं अथवा स्पर्श करने के अधिक संस्कार है कौन से संस्कार अधिक हैं अपना जब हम अंदर के संस्कारों को उखाड़ उखाड़ करके देखते हैं और उखाड़ उखाड़ करके देखते हैं तो उधर अधिक पुरूषार्थ प्रयत्न किया जाए कि ये ज्यादा संस्कार हैं तो इनके लिए हम रोकने का अधिक प्रयत्न करेंगे तीसरी बात योग दर्शन में लिखी है प्रतिपक्ष भावना जब हमारे अंदर विपरीत विचार आते हैं अथवा इंद्रियों से विषय भोग करने की इच्छा होती है तो प्रतिपक्ष भावना बनानी होती है प्रतिपक्ष भावना अर्थात जो हमारी इच्छा जगी है उस इच्छा के विपरीत विचार करना ये प्रतिपक्ष भावना होती है हमने संकल्प लिया कि हम बीड़ी नहीं पियेंगे शराब नहीं पियेंगे संकल्प ले लिया और ये संकल्प पांच छह महीने लगातार ठीक चलता चला गया ठीक चला पांच छह महीने के बाद मित्र मंडली है शराब की बोतल है प्यालियां चल रही हैं और हमारे अंदर संस्कार हैं। मित्र मंडली है हमने छोड़ दिया है संकल्प ले ले लिया है और छह महीने तक लगातार ठीक चला है ठीक चला है हमारे अंदर संस्कार है अभी संस्कार दगबीज नहीं हुए हैं संस्कार है पीने के और सामने मित्र मंडली है उस समय मित्र भी आग्रह करता है कि भैया थोड़ी सी तो ले ही ले जाए आग्रह करता है तो उस समय हम अपना नियंत्रण कैसे करें योग दर्शन के ऋषि ने कहा प्रतिपक्ष भावना और कितना कठोर शब्द लिखा कह करें, करें कि विचार करें तू तो कुत्ते के समान है स्वान के समान है जैसे कुत्ता अपनी उल्टी करता है और उल्टी करके स्वयं ही खा लेता है तूने ही संकल्प लिया था और खुद ही संकल्प तोड़ रहा है प्रतिपक्ष भावना हमने जो संकल्प लिया वो संकल्प तोड़ने लगे तोड़ने लगे तो उसके विपरीत विचार करना कुछ कुछ रुकावट बनेगी नित्य प्रति संदेह उपासना करें गृहस्थी हैं तो पांच महायज्ञों का अनुष्ठान करते चले जाएं, स्वाध्याय विशेष करें और जो मन इंद्रियों को संसार की ओर विषयों की ओर आकर्षित करने वाले विषय हैं उनसे बचकर के रहें धीरे धीरे सब संस्कार पढ़ते चले जाएंगे और हम इनके ऊपर नियंत्रण करते चले जाएंगे पूछा है हमारी जाति में जब विवाह होता है तो वर पक्ष वाले वधू पक्ष वालों को धन देते हैं समाज में प्रथा क्या है वधू पक्ष वाले वर पक्ष वालों को धन देते हैं दहेज देते हैं लेकिन ये वर्ग विशेष के हैं कह रहे हैं कि हमारे वर्ग विशेष में वर पक्ष वाले वधू पक्ष वालों को धन देते हैं और धन दे करके वधू को लेकर के आते हैं और अधिक धन देते हैं ये धन कम भी होता है और अधिक भी होता है कम दो चार पांच दस हजार बीस पच्चीस हजार और अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं और वधू सुंदर होगी तो वधू सुंदर है लड़की सुंदर है तो क्या होगा और कीमत बढ़ गई करें कि पांच सात लाख रुपए देकर के लेके आते हैं कह रहे हैं कि मैंने वैदिक पुस्तक में पढ़ा था कि विवाह आठ प्रकार के होते हैं महर्षि मनु ने आठ प्रकार के विवाह लिखे हैं: ब्रह्म विवाह देव विवाह आर्स विवाह प्राजापात्य विवाह और लिखा है आसुर गंधर्व राक्षस और पिशाच पैसाच जिसको बोलते हैं ये आठ विवाह पहले के जो चार विवाह हैं ब्रह्म दैव आर्ष और प्राजापात्य ये ऋषियों ने ठीक माना है और बाद के जो चार विवाह हैं आसुर गंधर्व और राक्षस पैशाच ये गलत माना है ये ठीक नहीं है आसुर जो विवाह होता है वो ऐसा ही होता है जैसा इन्होंने वर्णन किया है वर पक्ष वाले वधु पक्ष वालों को धन देते हैं और धन देकर के लड़की को लेते हैं गंधर्व विवाह में युवक युवती परस्पर एक दूसरे को पसंद करते हैं मन ही मन एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लेते हैं और ये प्रायः काम के वसीभूत होकर के ऐसा होता है इसको गंधर्व विवाह कहा है आशर विवाह जहां कहीं स्वयंवर चल रहा हो और कोई बलवान व्यक्ति पहुंच जाए बलवान व्यक्ति पहुंचा दूसरों को धकेला लड़की कांप रही थी डर रही थी उस डरी हुई कांपती हुई लड़की को उठा लाना और उसके साथ विवाह कर लेना अथवा करवा देना इतिहास में ऐसा हुआ महाभारत के अंदर इसको असुर विवाह कहते हैं राक्षस विवाह कहते हैं और पैसाच विवाह हो, वो होता है नशे में लड़की पड़ी है बेहोश पड़ी है उसके साथ दुर्व्यवहार कर बैठना ये राक्षस विवाह है तो ये बाद के चार विवाह जो हैं ये मान्य नहीं हैं, विद्वानों और ऋषियों की दृष्टि में हीन हैं। तो आपने पूछा है यहाँ आसुर विवाह इस प्रकार का होता है आपने वैदिक ग्रंथ में पढ़ा है आप कह रहे हैं मैं अपने जाति के विवाह में शामिल नहीं होता हूँ इस वजह से मेरे घर वाले मुझे टोकते हैं और भविष्य में मेरे भाइयों की पुत्रियों के विवाह होंगे तो यही सिस्टम होगा धन देने का तो क्या मुझे ऐसे विवाह में शरीक होना चाहिए यदि आप विशुद्ध परिपाटी को लेकर के चलते हैं तो शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि ऋषियों ने इस प्रकार के विवाह का निषेध किया है और यदि अपने समाज को लेकर के चलेंगे लोक को लेकर के चलेंगे तो आपको शामिल होना चाहिए चाहे लड़की पक्ष से हो चाहे लड़के पक्ष से हो दोनों एक दूसरे को देते हैं तो दोनों का निषेध ऋषि ने किया है बिना कुछ लिए दिए विवाह होना चाहिए ये वैदिक रीति है उत्तम रीति है यदि आप ऋषियों की मानते हैं तो उसका बहिष्कार करना चाहिए और आपका सामर्थ्य हो सामर्थ्य हो तो भाइयों को समझा करके नई परिपाटी डाली जा सकती है कुछ नए ले दे करके विवाह प्रारंभ हो ऋषियों की परंपरा शुरू होगी और आप अपने समाज का दबाव मानते हैं दबाव मानते हैं तो आप शामिल अपने आप हो ही जाएंगे मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई इसके क्या कारण है महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास के अंदर इस प्रसंग को उठाया है मूर्ति पूजा को महर्षि दयानंद जी इस अपने आर्यवर्त देश के पतन का बहुत बड़ा कारण मानते हैं मूर्ति पूजा के कारण विशुद्ध ईश्वर की उपासना छुट गई जो हम कर्म करते थे कर्म का सिद्धांत खंडित हो गया मूर्ति पूजा के कारण महर्षि दयानंद जी ने सोलह सत्रह हानियां गिनाई हैं और वहां यही प्रश्न किसी ने पूछा है कि मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई है किन्होंने चलाई है तो ऋषि दयानंद जी लिखते हैं मूर्ति पूजा जैनियों से चली है जैनियों से चली है लगभग बाईस सौ वर्ष पहले यह मूर्ति पूजा चली है उससे पहले कहीं भी प्रतिमा पूजन नहीं होता था निराकार एक सर्वत्र व्यापक परमात्मा की उपासना लोग करते थे तो कब से चली तो जैनियों से चली इसके आगे एक और प्रश्न महर्षि दयानंद जी उठाते हैं कह रहे हैं कि जैनियों ने ये मूर्ति पूजा क्यों चलाई ऋषि लिखते हैं अपनी मूर्खता से चलाई अपनी अज्ञानता से चलाई तो ये मूर्ति पूजा का प्रारंभ वहां से हुआ है कुछ लोग तर्क देते हैं ऋषि दयानंद जी ने उस बात को सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका में युद्ध करने के लिए जा रहे थे उससे पहले समुद्र के किनारे उन्होंने रामेश्वर की स्थापना की आज भी उधर समुद्र के किनारे भारत के छोर पर रामेश्वर नाम का मंदिर है रामेश्वर की स्थापना की और शिवलिंग बनाकर के पूजा पूज करके लंका में गए ये बात मूर्ति पूजा को करने वाले ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा रामायण काल से चली आ रही है सिद्ध है महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ये गलत बात है रामचंद्र जी एक निराकार ईश्वर की उपासना करते थे संध्या करते थे और ये रामेश्वर की स्थापना वाली बात है ये सारी मिलावट की हुई है हमारे रामायण महाभारत आदि में बहुत सारी मिलावट हुई है यदि हम उस मिलावट को दूर कर देते हैं तो ऋषियों की विशुद्ध परिपाति हमें देखने को मिलेगी मूर्ति पूजा के कारण कितने सारे दोष हम देखेंगे हम अपने अपने स्तर पर मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं निषेध करते हैं मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए एक निराकार ईश्वर की उपासना होनी चाहिए लेकिन इस थोड़े से हम इस कुरीति को दूर नहीं कर सकते आप देखिएगा कि एक इस कुरीती से कितने लोग बंधे हुए हैं धूप अगरबत्ती बेचने वाले का व्यापार इस मूर्ति पूजा से चल रहा है दीपक बनाने वाले का व्यापार मूर्ति पूजा से चल रहा है बत्तियां बनाने वाले का व्यापार मूर्ति पूजा से चलता है टीका वीका बेचने वाले का वो हाथ में धागा बांधने वाले का वो उस मूर्ति पूजा से चलता है पुजारी हैं आप देखेंगे कि कितने सारे लोगों का व्यापार इससे जुड़ा हुआ है आजीविका इससे जुड़ी हुई है मूर्ति पूजा के खंडन के कारण व्यक्ति दुखी नहीं होता दुखी किससे होता है उनके इस व्यापार के ऊपर व्यवसाय के ऊपर चोट पहुंचती है वो व्यवसाय उनकी आजीविका ने छुट जाए इसके लिए दुखी होता है न कि मूर्ति पूजा के निषेध से दुखी होता हो तो ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवें समोल्लास में विस्तार से इस विषय में लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश लेकर के आप पढ़िएगा बहुत सारा ज्ञान इस विषय में हो जाएगा पूछा है अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हूँ तो मुझे कहां से प्रारंभ करना चाहिए और खत्म कहा करना चाहिए एक उत्तम साधक बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और उत्तम साधक बनने के लिए कृपया करके कुछ सहायक पुस्तकों के नाम बता दीजिए जिनका स्वाध्याय करके मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो अगर कोई दृष्टान्त देकर समझाएंगे तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा प्रारंभ कहां से करें शिविरों में प्रायः करके उस श्लोक को बोल दिया करता हूं पुनः बोलता हूं विद्वान ने लिखा योगस्य प्रथमं प्रथम द्वार वांग निरोध अपरिग्रह निराशा च निर च नित्यम एकांतशीलता प्रारंभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो विद्वान अपना मत रखता है कि बोलना बंद कर देवे जैसे आपको या चुप कर दिया है बोलना नहीं है वांग निरोध वाणी का निरोध वाणी का व्यवहार कम से कम कर देवे कम से कम बोलें आवश्यकता पड़ती है उतना बोलें हम जब बोलते हैं बोलते हुए एक व्यर्थ के वाक्य बोले जाते हैं दूसरे दोषपूर्ण वाक्य बोले जाते हैं तीसरे अनावश्यक वाक्य बोले जाते हैं यदि हम अधिक बोलते हैं अधिक बोलते हैं ये तीन दो स्वाभाविक रूप से होंगे व्यर्थ के वाक्य बोले जाएंगे अनावश्यक वाक्य बोले जाएंगे और दोषपूर्ण वाक्य बोले जाएंगे इसलिए उस विद्वान ने तो कहा योगस्य से प्रथम वांग निरोधः वाणी का निरोध करें मौन रहने का अभ्यास करें आवश्यकता पड़ती है वहाँ अवश्य बोलें बोलना ही चाहिए अनावश्यक न बोलें दूसरा वो लिखते है अपरिग्रह योग के आठ अंग और उन आठ अंगों में यम, यम में पांचवा अपरिग्रह अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक वस्तुए और अनावश्यक विचार उनका संग्रह न करें अनावश्यक वस्तुए इकट्ठा करते चले जाते हैं आज एक मोबाइल है तो दूसरा मोबाइल और लेकर के बैठ जाएंगे और मिल जाए तो और अच्छा है मोबाइल है दो दो फिर टेबलेट भी मिल जाए और अच्छा हो जाएगा एक लैपटॉप आ जाए तो और ही अच्छा हो जाए वस्तुओं का संग्रह करते चले गए संग्रह करते चले गए साधना में अध्यात्म में उन्नति नहीं होगी पीछे हट जाएंगे जितने हमारे दैनिक जीवन के लिए निर्वहन करने के लिए जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं उनका हम ग्रहण करें और अनावश्यकों को छोड़ देवे ये अध्यात्म में प्रगति करने के लिए सहायक होगा निराशा च निर इहा च कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्तियों से बहुत ज्यादा अपेक्षा न रखें। दूसरा व्यक्ति मेरा मान सम्मान करेगा ही ऐसा मन में मत रखिए दूसरा व्यक्ति मेरा सहयोग करेगा ही ऐसा मन में न रखें। दूसरा व्यक्ति मेरी सेवा करेगा ही ऐसा न रखना ये अध्यात्म में प्रगति करने का एक और साधन दिया है यदि हम एक दूसरे के ऊपर पूरा का पूरा ये निश्चय करके चलते हैं कि करेगा ही हो सकता है उस व्यक्ति की सामने वाले की परिस्थिति कुछ और हो और हमारा काम नहीं कर पाए नहीं कर पाए तो हमें दुख भोगना पड़ता है इसलिए एक बात कही निराशा च अगली बात कही निर इच यह इस संसार में इस संसार में क्या करें जो वर्तमान की स्थिति है उस वर्तमान की स्थिति को अच्छा रख ले भूत में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है ज्यादा वो चिंता न करें। भूत तो बीत चुका है उसका कोई हमारे ऊपर आगे चल करके कोई हमें बाधा पहुंचाए ऐसा नहीं होगा और आगे जो होने वाला है यदि हमारी वर्तमान की स्थिति अच्छी है तो आगे भी अच्छा होगा कह रहे हैं कि अपने वर्तमान को ठीक करते चले जाएं वर्तमान को ठीक करते चले गए अध्यात्म में उन्नति प्रगति होगी आप शुरू करना चाहते हैं तो योग दर्शनकार कहते हैं यम से शुरू करें और समाधि पर समाप्त करें खत्म करने की बात कही कहां खत्म हो यम से प्रारंभ कीजिए अहिंसा से प्रारंभ कीजिए और समाधि तक पहुंच जाइए समाधि तक पहुंच करके परमात्मा का दर्शन कीजिए परमात्मा का साक्षात करने के बाद अपने अंतकरण के संस्कारों को दग्ध बीज भाव अवस्था तक पहुंचा दीजिए और मुक्ति में जाकर के अपने इस कार्यक्रम को खत्म कर दीजिए आपने पूछा कहा कहां खत्म करें तो मुक्ति में जाकर के ये खत्म हो जाएगा पूछ रहे हैं ग्रंथ कौन से हों ग्रंथ आप योग दर्शन पढ़ सकते हैं सांख्य दर्शन पढ़ सकते हैं महर्षि दयानंद जी की आर्य अभिविनय का नित्य प्रति स्वाध्याय कर सकते हैं वेद का स्वाध्याय कर सकते हैं ये ग्रंथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होंगे इसके साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने व्यवहार को भी ठीक रखें अनेक बार देखा गया है जो साधक होते हैं साधक लोग अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं लेकिन के व्यवहार ठीक नहीं कर पाते एक बात अवश्य ध्यान देकर के इस शिविर में लेकर के जाइएगा यदि हमारा परस्पर व्यवहार ठीक है तो हम ईश्वर के साथ भी व्यवहार ठीक कर पाएंगे यदि हमारा परस्पर का व्यवहार ठीक नहीं है तो हम ईश्वर के साथ भी ठीक व्यवहार नहीं कर सकते और हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर पाएंगे इसलिए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए छोटे छोटे व्यवहारों के ऊपर हम ध्यान देते चले जाए हमें चप्पल निकालनी है तो हमें चप्पल जूते कैसे निकालने हैं बहुत छोटा सा व्यवहार है आध्यात्मिक व्यक्ति सब कुछ व्यवस्थित रखता है अपना चप्पल निकालनी है तो ठीक ही निकालेगा दरवाजे के सामने नहीं एक कोर पर किनारे पर निकाल करके अंदर जाएगा शौचालय में गया है शौचालय में गया है तो गंदा करके नहीं आएगा उसने अपना निवृत्त हुआ है निवृत्त होने के बाद जैसी स्वच्छता करनी चाहिए है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति उसको स्वच्छ करके आएगा एक तरफ तो लंबी लंबी संध्या करते हैं दूसरी तरफ हमारे छोटे छोटे व्यवहार जिनके ऊपर ध्यान नहीं देते ध्यान नहीं देते तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी हम भोजन ही करते हैं सप्ताह भर आप भोजन करेंगे आधा भोजन खाया आधा फेंक दिया आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने वाली कहां से प्रारंभ करें योग दर्शन की दृष्टि से तो अहिंसा से प्रारंभ करें और दग्ध बीज भाव पर जाकर के पहुंच जाएं ये और यदि हम मोटे रूप से देखें अपने व्यवहार से प्रारंभ करें पहले हमारा व्यवहार ठीक होता चला जाए यदि हमारा व्यवहार परस्पर ठीक नहीं है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी बहुत छोटी छोटी बातें देखने को होती हैं है आत्मरीक्षण की कक्षा में वो बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी पूछा है गृहस्थ में रहते हुए घर में पूर्ण आध्यात्मिक आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ निश्चित रूप से आप पूर्ण आध्यात्मिक बन सकते हैं गृहस्थ अध्यात्म में बाधक नहीं है एक और बात आपने सुनी होगी कुछ लोगों से विद्वानों से कि मुक्ति होगी मोक्ष होगा तो सन्यासी का ही होगा और किसी का मोक्ष नहीं होगा ये मिथ्या बात है ऋषियों के विरुद्ध बात है वेद के विरुद्ध बात है सन्यासी ही मुक्ति को जाएगा दूसरे लोग तो ऐसे ही घूम रहे फिर तो मुक्ति की कसौटी क्या है मुक्ति की कसौटी सन्यास नहीं है मुक्ति की कसौटी है ज्ञान प्राप्त करना यदि सन्यास मुक्ति की कसौटी होता तो ऋषि को सूत्र क्या बनाना चाहिए था वहां लिखा है ज्ञान मुक्ति ज्ञान से मुक्ति होती है न कि सन्यास से मुक्ति होती है यदि यही कसौटी होती तो ऋषि सूत्र बदल लेते सन्यास से मुक्ति होती है ये लिखते ज्ञान से मुक्ति होती ऐसा नहीं लिखते अभी पिछले दिनों रोजड़ गए थे यही शंका पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज से पूछी पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक क्षण नहीं लगाया एक क्षण नहीं लगाया तत्काल कहा ये बालक पने की बात है ये भांग पिए हुए पिए हुओं की बात है जो ये कहते हैं कि के मुक्ति केवल सन्यासी को मिलती है दूसरों को नहीं मिलती अभी लगभग दस पंद्रह दिन पहले चार तारीख को गए थे तो गृहस्थ में रहते हुए आप बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं गृहस्थ अध्यात्म में कोई बाधक नहीं है ऋषि दयानंद जी लिखते हैं जो गृहस्थ की निंदा करता है वही निंदनीय है वही निंदनीय है गृहस्थ अध्यात्म में बाधक नहीं है लेकिन कौन सा गृहस्थ इसका विवेचन करना पड़ेगा आप चाहते हैं आध्यात्मिक बने और पत्नी कहती है ढोंग करता है आप संध्या करने बैठे और पत्नी ने आकर के एक गिलास पानी सिर के ऊपर डाल दिया अच्छा अध्यात्म में प्रगति होगी अक्रोध में प्रगति होगी यदि देवी जी भी अनुकूल हैं और आप भी अनुकूल हैं परस्पर दोनों बहुत अधिक उन्नति कर लेवेंगे ऋषि क्या लिखते हैं महर्षि दयानंद जी का चौथा समुलास पढ़ करके देखिएगा उपसंघार करने लगे महर्षि दयानंद जी चौथा समोलास मुख्य रूप से समावर्तन और गृह आश्रम प्रकरण चौथे समोलास में लिखा है जब उस समोल्लास का उपसंघार कर रहे हैं तो लिखते हैं जिसको संसार और मुक्ति का सुख चाहिए वो गृहस्थ में प्रवेश करे जिसको केवल मुक्ति का सुख चाहिए वो सीधा संन्यास में चले जाए जिसको दोनों सुख चाहिए संसार का भी सुख चाहिए और मुक्ति का सुख चाहिए वो कह रहे हैं कि गृहस्थ को विधि पूर्वक अपना ले लेकिन कौन सा गृहस्थ ग्रियस्त? गृहस्थी बने कब कैसे बने वेदानधित्य वेद वा वेदम वापी यथाक्रम अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहाश्रम आविशे महर्षि मनु कहते हैं कि कम से कम चारों वेदों को पढ़ लो चार वेद पढ़कर के गृहस्थी बनोगे तो फिर देखना क्या होता है कह रहे हैं कि चार नहीं तो तीन पढ़ लेवे तीन नहीं तो दो पढ़ लेवे और नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक पढ़ लेवे आज है कोई इतना पढ़कर के गृहस्थी बनता हो नहीं बनता तो आध्यात्मिक की उन्नति होती है कि किसी और चीज की उन्नति होती है लड़ते हैं आपस में कैसे लड़ते हैं जूते उठा करके विनोद की बात सुनाता हूं एक लड़का स्कूल में देर से गया देर से गया गुरुजी ने पूछा कि भाई देर से क्यों आया गुरुजी मम्मी पापा लड़ रहे थे इसलिए देर हो गई भैया मम्मी पापा को लड़ने देता तू समय पर स्कूल में आ जाता फिर बच्चे ने भोलेपन में कहा कि गुरुजी क्या करता मेरा एक जूता मम्मी ने उठा रखा था दूसरा जूता पापा ने उठा रखा था और इंतजार कर रहे थे कब एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे मैं पहन करके स्कूल में आऊंगा अच्छा ऐसे गृहस्थ में अध्यात्म की उन्नति होगी गृहस्थी यदि आदर्श गृहस्थी है तो निश्चित रूप से अध्यात्म की उन्नति होगी क्या श्री रामचंद्र जी गृहस्थी नहीं थे श्री कृष्ण चंद्र जी गृहस्थी नहीं थे महर्षि व्यास गृहस्थी नहीं थे ऋषि यजमल के गृहस्थी नहीं थे कितने सारे गृहस्थी थे और जो अध्यात्म की पराकाष्ठा तक पहुंचे हैं गृहस्थ अध्यात्म में बाधक नहीं है कब जब हम योग्य हों और जीवन साथी योग्य हो दोनों एक दूसरे की उन्नति प्रगति करने वाले हों निश्चित रूप से आपकी गति होती चली जाएगी दूसरा साथी इतना हमारा सहयोग नहीं करता सहयोग नहीं करता तो हमें अपना व्यवहार अपना आचरण ऐसा बना लेना चाहिए कि साथी सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाए पत्नी सो रही है वो छह बजे उठने की आदत है पांच बजे उठने की आदत है और देवता को अध्यात्म में उन्नति करनी है ये चार बजे उठेगा चार बजे उठ गया है लोहे की बाल्टी पकड़ी फट से पटकी स्नान घर में गया है लोहे की बाल्टी ऊपर से पटकी आराम से नहीं रखी ध्यान नहीं रखा कि देवी जी सो रही है आवाज नहीं करनी चुपचाप दिनचर्या करनी है लेकिन उसको तो दिखाना था कि आध्यात्म की उन्नति में लगा हूं बाल्टी का जो हैंडल है ऊपर से ही छोड़ता है आवाज इतनी पत्नी के कान में आवाज गई अच्छा सुबह सुबह क्या होगा क्या होगा इनकलाब जिंदाबाद सुबह सुबह इनकलाब जिंदाबाद जो हमसे टकराएगा सुबह सुबह देख नहीं होगी अध्यात्म की उन्नति यदि परस्पर का आप एक दूसरे को देखते हैं और देख करके एक दूसरे की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते भावना को देख करके उसके अनुकूल आचरण करते हैं गृहस्थ बहुत बड़ी चीज है सज्जनों माताओ गृहस्थ में अध्यात्म की उन्नति कर सकता है व्यक्ति हमने देखा बहुत सारे बाबे जो बाबे बेचैन घूमते रहते हैं उनके अंदर ज्यादा शांति दिखती है और कई सारे गृहस्थ इतने शांत इतने अच्छे इतने व्यवहारिक इतने कुशल और बाबा जी बेचैन घूम रहा है क्यों व्यक्ति व्यवहार कुशल है व्यक्ति भावनाओं को समझता है एक दूसरे की भावना को आपने पकड़ा पत्नी है पत्नी ने पति की भावना को पकड़ा और भावना के अनुकूल कार्य करने लग गई कि मेरे देवता सुबह सुबह संध्या करते हैं संध्या करते हैं तो पत्नी ने आसन बिछा दिया आसन पहले से ही तैयार कर रखा है कि इतना गदगद होगा कितना प्रसन्न होगा और मन प्रसन्न होगा तो संध्या में मन लगेगा या नहीं लगेगा प्रसन्न मन होता है तो उपासना में मन लगता है और खिन्न मन होगा तो उपासना नहीं होती परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं निश्चित रूप से अध्यात्म में उन्नति होती है गृहस्थ में रह करके आप अपना व्यवहार ठीक रखे रहे व्यवहार ठीक रखे रहे और अपने जीवन साथी को अपने अनुकूल बना लिया बच्चों को अनुकूल बना लिया अधिक उन्नति प्रगति होगी दूसरा जब गृहस्थ पूरा हो जाता है और आप में इतना आत्मबल है कि आप वानप्रस्थ ले लेते हैं वानप्रस्थ लेकर के विद्वानों के चरणों में आइए, आश्रमों में आइए और अधिक उन्नति प्रगति कीजिये संवेदनशील विषय ब्रह्मा कुमारी संस्थान और उसके औचित्य पर प्रकाश डाला जाए प्रकाश डाला जाए सामान्य रूप से बोल देता हूँ विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा परोपकारी पत्रिका के अंदर जिज्ञासा समाधान क्रम संख्या अठहत्तर में पूरा लेख छपा था दो पृष्ठों का इसी विषय में एक पुस्तक स्वामी विद्यानंद जी ने लिखी है एक पुस्तक नाम भूल गया मैं हमारी परोक्तारी सभा से ही छपी है वो भी इनके विषय में लिखा हुआ है इनका जो सिद्धांत है मूल सिद्धांत पकड़िएगा इनका सिद्धांत वेद शास्त्र के विरुद्ध है वेद और शास्त्र के विरुद्ध है और ये लोग कठोरता से बोलूं वेद शास्त्र और हमारे इतिहास के घोर शत्रु हैं इनका यदि मिलान करना चाहे इनका मिलान आपके वैदिक सिद्धांत से नहीं होगा इनका अधिक मिलान होगा तो ईसाई सिद्धांत से होगा बाइबल के सिद्धांत से इनका अधिक मिलान होता हुआ दिखाई देगा ऋषि लिखते हैं वेद कहता है परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और इनका परमात्मा किसी परम धाम अथवा सतलोक जो भी है वहां रहता है और कहा रहता है सतलोक कोई जमीन में पैरों के नीचे तो ये रखेंगे नहीं कहा बैठा देते हैं सब कुछ होगा तो ऊपर होगा ऊपर है ऊपर है वो परम धाम ऊपर है परम धाम ऊपर है आज विज्ञान का युग है वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े जहाज रॉकेट पूरे अंतरिक्ष में घुमा डाले आज तक तो कोई परमधाम मिला नहीं है दूसरा वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि ये और वैज्ञानिकों ने मान लिया ये धरती गोल है ये धरती हमारे तखत की तरह नहीं है जब इनका परमात्मा ऊपर है ऊपर है और वेद कहता है परम पिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है तो ब्रह्मा कुमारी वालों से पूछिएगा कि भगवान कहा भगवान कहा तो भगवान ऊपर भगवान ऊपर तो पूछिएगा धरती गोल या तखत की तरह है, गोल गोल है तो हम भारत वाले ऊपर हैं और अमेरिका वाले नीचे हैं ग्लोब उठा करके देखेंगे ग्लोब में हमारा भारत कुछ ऊपर है अमेरिका नीचे है जब हम यहाँ हैं इनका सेंटर अमेरिका में भी होगा हम यहाँ हैं तो हमारा ऊपर ये और अमेरिका वालों का ऊपर कहा ऊपर दिशा भेद हो गया है यहाँ भारत वाले ब्रह्मा कुमारी वाले कहेंगे कि भगवान उधर अमेरिका वाले कहेंगे कि इधर किसकी बात सत्य मानोगे एक ही वर्मा कुमारी हैं, आपस में वो अपने सिद्धांत को सिद्ध कर ही नहीं सकते आप उनसे तर्क करेंगे उनके सिद्धांत खोख वेद के विरुद्ध दूसरी बात क्या कहते हैं ओहो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारा भगवान सर्वत्र व्यापक पूछते हैं अच्छा सर्वत्र व्यापक है तो गटर में भी होगा जब सब जगह है तो वहां भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए साउच करने जाते हो तो तुम्हारा भगवान उसके अंदर भी है हमारा भगवान तो है नाक चढ़ा करके कहते हैं ओहो छी छी कितना गंदा भगवान है कि उसके अंदर भी है उन अज्ञानियों को यह नहीं पता ये भौतिक वस्तुएं हैं गंदगी गटर भौतिक वस्तु है और परमात्मा अभौतिक है भौतिक और अभौतिक में बहुत बड़ा अंतर होता है मेरा हाथ यदि गंदा होगा तो ऐसी स्थूल चीज से होगा यदि निराकार चीज है तो क्या गंदा होगा परमात्मा अभौतिक स्थूल चीजें भौतिक हैं। उस भौतिक का प्रभाव निराकार अभौतिक परमेश्वर के ऊपर नहीं पड़ता और परमपिता परमात्मा ज्ञानी है ज्ञानी होने के नाते सब जानता है कि ये क्या है ये क्या है हमारा परमेश्वर तो सर्वत्र व्यापक है ब्रह्मचारी राज सिंह जी दिल्ली वाले उनकी भांजी अमेरिका में उनकी भांजी के पति ब्रह्मा कुमारी के अनुयायी थे सेंटर में लेकर के जाया करते थे ये आरियमाच परिवार से थी गीत भजन गालिया करती थी उनके पतिदेह ब्रह्मा कुमारी वाले थे जोर जबरदस्ती होती थी तुम आरियस को छोड़ो ब्रह्मा कुमारी में आओ और एक दिन यही बात चल रही थी ब्रह्मा कुमारी वाले भी इकट्ठा थे इनके पति देव भी थे और ये भी थी वो कह रही हैं कि एक दिन यही चर्चा चल रही थी कि भगवान कहा मैंने कहा सर्वव्यापक है सर्वव्यापक है तो मेरे पति ने ही कहा कि देखो इनका भगवान कैसा है सर्वव्यापक है तो इनका भगवान गंदगी में है और गंदगी में है तो कितना गंदा भगवान होगा और मेरे पति उन ब्रह्मा कुमारी वालों के साथ मिलकर के मेरा मजाक उड़ाने लग गए हंस रहे थे उस समय उन्होंने महसूस किया महसूस किया तो गोविंद राम हासानंद जो प्रकाशक हैं वहां से बहुत सारी पुस्तकें मंगवाई पुस्तकें मंगवा करके उन्होंने एक नई पुस्तक लिखी हा परमात्मा सर्वत्र व्यापक है ऐसा कुछ शीर्षक लेकर के उन्होंने वो पुस्तक लिखी और ब्रह्मा कुमारी वालों को आईना दिखाया कि वेद का परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और तुम जो बोलते हो गलत बोलते हो दूसरी बात उनका एक सिद्धांत ये है जो वैदिक सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है वो कहते हैं कि कुत्ते का आत्मा कुत्ते में जन्म लेता है अगला जो जन्म होगा कुत्ता मरेगा तो अगला शरीर धारण करेगा वो जीवात्मा तो कुत्ता का ही शरीर धारण करेगा फिर मरेगा तो कुत्ता तो ही बनेगा फिर मरेगा कुत्ता ही बनेगा तो ये कुत्ते की श्रृंखला नहीं टूटेगी आदमी का शरीर था ये जीवात्मा गया तो अगला शरीर आदमी का फिर आदमी का फिर आदमी का अर्थात जिस शरीर में जीवात्मा है वही शरीर उसको आगे तक मिलते रहेंगे ये कर्म फल की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने वैदिक सिद्धांत को मानते ही नहीं है कर्म फल का सिद्धांत क्या है हमारा कि मनुष्य का शरीर है यदि गलत कार्य किए हैं तो मनुष्य का आत्मा दूसरे शरीर में भी जा सकता है तीसरी बात वो जीवात्मा का निवास स्थान कहा मानते हैं निवास स्थान यह मानते हैं यहां निवास स्थान मानते हैं जमाते हैं बिंदी लगाती टीका लगाती है ऋषियों का वेद का सिद्धांत कहाँ है जीवात्मा का निवास स्थान यहाँ छाती में गर्त जो है हृदय प्रदेश कहते हैं इसको अब उनसे तर्क देना ये कहना कि जब चार साल का पांच साल का बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि आत्मा क्या होता है परमात्मा क्या होता है और कुछ क्या होता है वो कुछ नहीं जानता चार पांच साल का बच्चा जब ये कहता है कि मैं मैं कहता है तब उंगली कहा जाती है उसकी कोई कहता है कि मैं मैं बोल रही हूं ब्रह्मा कुमारी वाली कहती है कभी मैं बोल रही हूं कहा हाथ जाता है मैं यही क्यों गया गया घुटने पर क्यों नहीं गया मैं हूं पीठ में क्यों नहीं गया मैं बोल रहा हूं हाथ स्वाभाविक रूप से कहा गया मैं ये मैं जहां है वही तो जाएगा ऋषियों का सिद्धांत है कि जीवात्मा का निवास स्थान हृदय प्रदेश है और उनकी मिथ्या धारणा यहां बताते हैं उनके सिद्धांत वेद के विरुद्ध वो वेद शास्त्रों और हमारे इतिहास के घोर शत्रु हैं इनसे बचकर के रहिएगा और माताएं विशेष बचकर के रहेंगी क्यों क्योंकि वो आकर के माताओं को ही पकड़ती है महिला घर की पकड़ में आ गई तो देवता भी पकड़ में आ गया देवता पकड़ में आ गए तो बच्चे भी पकड़ में आ गए पूरा कब्जा कर लेते हैं ज्यादा विस्तार नहीं करता कभी इस लेख को पढ़ लीजिएगा फोटो कॉपी करवा करके एकाद को दे भी देंगे जल्दी से करता हूँ समय हो गया नहीं तो कल करेंगे इतना ही करते हैं उनका उच्चारण करेंगे ओ